<laughs> अग्निहोत्री ने अपना फोन निकाला और फिर उसमें विक्रांत की एक फोटो दिखाते हुए बोल पड़ा सर ऐसा है कि हमारे मालिक की बेटी को एक पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए आप तो जानते ही है की हमारे मालिक के पास इतना पैसा है तो वो अपनी बेटी को लेकर जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते आपका उन्होंने बहुत नाम सुना है सो वो आपसे बहुत प्रभावित थे इसीलिए उन्होंने इस नौकरी के लिए आपको चुना है तुम्हारे बॉस को डर नहीं है कि अगर मैंने उनकी बेटी के साथ कुछ इधर उधर कर दिया तो विक्रांत ने अग्निहोत्री के मोबाइल फोन में उस लड़की की फोटो को देखते हुए कहा अग्निहोत्री के फोन में लड़की की फोटो देखते ही विक्रांत को सारा में आ गया था। ये उसी लड़की की फोटो थी जिसे ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड करने से बचाया था उस वक्त ये हरी लिपस्टिक वाली लड़की विक्रांत को अपनी फरारी भी दे रही थी विक्रांत को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी की इस लड़की ने ही अपने फादर से विक्रांत को उसका बॉडी गार्ड बनाने के लिए कहा होगा क्यूँकी जब विक्रांत उसका बॉडी बन जाएगा तब उसे भी विक्रांत के साथ फ्लर्ट करने का मौका मिल जाएगा लेकिन विक्रांत अब ये सब करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। पहली बात तो अब वो नैना के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस है, और दूसरी चीज इस वक्त वो एक बहुत इम्पोर्टेंट किडनैपिंग केस पर काम कर रहा है अभी वो इस केस को छोड़कर नहीं जा सकता ऊपर से पुलिस डिटेक्टिव की नौकरी में भी वो अच्छी कमाई कर रहा है ऐसे में उसे किसी का पर्सनल बॉडी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है वैसे अगर विक्रांत अपनी पिछली जिंदगी में होता तो फिर उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी वो फटाफट फड़ इस काम के लिए राजी हो जाता लेकिन अभी विक्रांत ने तुरंत ही इस ऑफर को ठुकरा दिया और फिर वहां से मुड़कर भीतर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा वैसे भी आज उसे बहुत काम करना था अग्निहोत्री को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि विक्रांत इतने बड़े जॉब ऑफर को ठुकरा सकता है उसने विक्रांत को सैलरी बढ़ाने का लालच भी दिया लेकिन विक्रांत को कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ तक उसने ये भी कह दिया कि तुम पुलिस की नौकरी में जितना पूरी जिंदगी में कमाओगे वो तुम्हें एक साल में मिल जाएगा लेकिन फिर भी विक्रांत को कुछ असर नहीं पड़ा वो चुपचाप अंदर गया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके क्राइम सीन पर विजिट करने के लिए निकलने लगा इधर अग्निहोत्री अभी भी डी नगर पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़े होकर विक्रांत के लौटने का इंतजार करता रहा उसे पूरी उम्मीद थी की विक्रांत लौट आएगा डुप्लीकेट एडवेंचर सिस्टम का मैसेज आ चुका था विक्रांत की आज इस एडवेंचर के लिए मात्र एक पॉइंट दिया गया है क्या सिर्फ एक पॉइंट कमाल है विक्रांत के मन में ख्याल आया कि कहीं इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करना ही तो डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने का टारगेट नहीं था खैर कुछ भी हो अभी विक्रांत के आगे सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है इस किडनेपिंग केस को जल्द ऐसी जल्द सोल्व करना इसलिए उसने अपने इस डुप्लीकेट टास्क को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और किडनेपिंग केस की जाँच करने के लिए क्राइम सीन की तरफ निकल पड़ा हालांकि अभी तक कई पुलिस डिटेक्टिव क्राइम सीन पर जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जा चुका था लेकिन विक्रांत खुद भी वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था उसकी गाड़ी बेंटली के ठीक बगल से तेजी से निकल गई अग्निहोत्री अभी भी विक्रांत को जाता हुआ देखता रहा जहाँ पर विजय सेंगर का घर था वो एरिया डी नगर ब्रांच के रेंज में नहीं आता है विजय सेंगर का फ्लैट रेजिडेंशियल एरिया में आता है और फिर इस रेजिडेंशियल एरिया की बाउंड्री वॉल के बाद ही ये म्यूजिक स्कूल था जहां पर विजय की बेटी म्यूजिक सीखने के लिए आती है और उस रेजिडेंशियल एरिया के बाउंड्री वॉल के बाद ही डीएन नगर ब्रांच का रेंज शुरू हो जाता है यानी कि म्यूजिक स्कूल और रेजिडेंशियल एरिया के बीच का बाउंड्री वॉल बॉर्डर माना जाता है विक्रांत इस वक्त इस म्यूजिक स्कूल के ठीक सामने खड़ा था अभी सुबह का वक्त था और स्कूल खुलने का समय हुआ था वो तो यहाँ काफी भीड़ थी काफी सारे बच्चे यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे थे विक्रांत बड़े ध्यान से यहाँ आ रहे बच्चों को देख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी भीड़ में भरा कोई कैसे किडनैपिंग को अंजाम दे सकता है विक्रांत बड़े ध्यान से म्यूजिक स्कूल को और यहाँ से विजय सैंगर के घर तक के रास्ते को देख रहा था विक्रांत ने देखा कि स्कूल और रेजिडेंशियल एरिया के बीच का रास्ता काफी भीड़ भाड़ वाला है और ये मेन रोड है ऐसे में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है लेकिन जहाँ से रेजिडेंशियल एरिया से निकलकर म्यूजिक स्कूल के लिए मुड़ा जाता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था वही एक ऐसा एरिया था जो कि सीसीटीवी कवरेज में नहीं आ रहा था ऐसे में यही एक ऐसा एरिया था जहां पर किडनैपर बच्ची को उठा सकता था विक्रांत बड़े ध्यान से यहां का निरीक्षण कर रहा था तभी उसकी नजर स्कूल के ठीक बगल से निकल रही एक संकरी सी गली पर पड़ी विक्रांत तुरंत उस गली की तरफ बढ़ गया गली में घुसते उसने देखा कि ये गली बहुत संक्रिय है ऐसे में यहाँ पर किडनेपर बच्ची को उठा सकता है क्योंकि तो इस एरिया में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है यहाँ गली में बहुत सारे स्टेशनरी और रेस्टोरेंट आदि बने हुए थे यहाँ की स्थिति देखते हुए विक्रांत को एक खास बात ये समझ में आ चुकी थी कि कुछ भी हो जाए अगर बच्ची को इस गली से उठाया गया है तो फिर वो खुद ही चलकर यहाँ आई थी या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपर इस बच्ची को खूब अच्छे से जानता था पहले उसने बच्ची ऐसी दोस्ती की और फिर उसे इस एरिया में लेकर आया रहा होगा एक बात और विक्रांत को ये समझ में आई थी की कुछ भी हो जाए रोहन नेगी किसी भी कीमत आरोप किडनेपर नहीं हो सकता है ये काम किसी और का है क्योंकि तो जिस हिसाब से किडनैपिंग हुई है वो कोई मजाक की बात नहीं है रोहन कि सुबह तीन बजे जेल से भागा था और फिर मात्र चार घंटे के भीतर किडनैपिंग को अंजाम देना कोई मामूली काम नहीं है इसके लिए काफी प्लानिंग करनी पड़ी रही होगी जो कि अकेले रोहन नेगी के लिए करना संभव नहीं है विक्रांत लगातार इन संक्रिय गलियों में घूमते तो हुए एक एक चीज का निरीक्षण कर रहा था विक्रांत ने इस वक्त अपने अदृश्य डिटेक्टर टूल को भी चालू कर दिया था जिससे यहाँ आसपास के एरिया में लगे हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके इस डिटेक्टर की मदद से विक्रांत को पता लग गया कि यहाँ पर मौजूद स्टेशनरी की शॉप और रेस्टोरेंट के भीतर सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है लेकिन वो सभी सिर्फ शॉप के भीतर का एरिया कवर करते हैं। कोई भी कैमरा बाहर रोड के एरिए को कवर नहीं करता है ऐसे में यहाँ कुछ भी मिलना मुश्किल है फिर भी विक्रांत गली गली ऐसी गुजरता हुआ म्यूजिक स्कूल के चारो तरफ कई चक्कर मार चुका था लेकिन उसे कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिल सका विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किडनैपर ने कैसे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह स्कूल करने की कोशिश कर रहा था वो सोच रहा था की कि आखिर किडनेपर ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई की उसने इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह ऐसी बच्ची को उठा लिया लेकिन किसी को खबर तक नहीं हुई यहाँ पर एक बात कन्फर्म थी किडनेपर कोई भी हो लेकिन वो बच्ची को अच्छे से जानता था वैसे एक बार ये भी सोचो कि क्रिमिनल जो कि अभी कुछ घंटे पहले ही जेल से भागा है, उसने 9 साल की एक बच्ची की किडनैपिंग का प्लान कैसे बनाया होगा वो भी अपने पीछे बिना एक भी सबूत छोड़े ये कैसे संभव हो सकता है इससे पहले सुनिधि जेल के रिकॉर्ड को चेक करके ये पता लगा चुकी थी कि जेल में रहते हुए रोहन नेगी किन किन लोगों के साथ रहता था और कौन कौन से लोग उससे मिलने के लिए ज्यादा आया करते थे ज्यादातर रोहनेगी के परिवार और उसके घरवाले ही उससे मिलने आते थे उसके कुछ दोस्त भी उससे मिलने अक्सर जेल में आया करते थे लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग सका कि आखिर ऐसा कौन था जो कि जेल से भागने में और किडनैपिंग करने में रोहनेगी की मदद कर सकता था समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मास्टर है कौन